कहे सिद्धांत बुझाए सुनहु भगति मन के प्रभुताए राम भगति चिंता मन सुंदर बसई गरुण जाके उड़यंतर परम प्रकाशक रूप दिन रात नहीं कछु चह दयाघत बा निकट नहीं आवा। नहीं आवा लोभ बात मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है हे गरुण जी यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है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 प्रबल येद्यातम मिट जाए हरहि सकल सलभ समुदाये खल का मादिनिकट नह जाहि बसही भगति जाके उ माहि गरल सुधासम अरहित होए तही मन बिनु सुख पवन कोये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 जय मन लाग सुजतन जतन सो मन जद प्रगट जग अहि राम कृपा बिनु नहीं कौल सुगम उपाय पाय बेकेरे नरहत भाग्य देहि बट भेरे श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस्ती है उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं पावन पर्वत वेद पुराण राम कथा रुचिरा कर नरबी सज्जन सुमत कुदारे ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खोजे जो प्राणी पाव भगति मन सब सुख खाणी मोरे मन प्रभु प्रभुसा राम ते अधिक राम कर पर्वत है श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है हे गरुण ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों के खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है हे प्रभो मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है राम सिंधु चंदन तरु हरि संत समीराम सब कर फल हरि भगति सुहाई सो सोबिन संतन का अस जोई कर सत संगा राम भगत तहि सुलभ विहंगा श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है वे हे गरुण जी उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर कथा सुधा सुधाम भगति मधुरता जारत चर्म अस ज्ञान मद नो भमो हरि पुमा जय पाई सो हरि भगति देखु ब्रह्म वेद समुद्र है मंद्रा चल है ज्ञान और संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथ कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है वह राग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वै, वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है हे पक्षराज इसे विचार कर देखिए